नसि दवा पृथिवीनुचो न सिंधवो रजसोन्तमसु नोत सोवृष्टिमदे अुध्यत विश्व न जिसकी नहीं दयावा पृथ्वी रजस सिंधव द्यूलोक और पृथ्वी लोक सिंधव जो अंतरिक्ष में विद्यमान जल हैं ये लोग भी अंतमानशु उसके अंत को पार को नहीं पा सकते नहीं पा सके और किसने नहीं पाया उसके अंत को नो तृष्टिम मदे अश्य युद्धत जो दिन रात युद्ध करता है आजकल जैसे दिन में भी रात में भी आ जाता है गरजने लगता है बादल ये बादल भी जिसके पार को नहीं पा सकता और जो एक है एक को अन्य चकृषे विश्वम अकेला जो अपनी सामर्थ से अपने से भिन्न को चक्रिशे बना रखा है पूरे को और अनुषक संबद्ध रहते हुए तो इसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन है ईश्वर कितना महान है उदाहरण के रूप में थोड़ा सा दिया इसमें कि वो इतना बड़ा है इतना महान है कि हमारे सामने जो बड़े से बड़े ये सूर्यादि लोक लोकांतर है हमारी ये पृथ्वी है ये बादल हैं या और भी जितने भी प्रकाशमान लोग हैं इनमें से कोई भी वहां तक नहीं पहुंचा हुआ है जहां तक कि ईश्वर है और ना तो इनके ऊपर ईश्वर के ऊपर इनका कभी दबाव हो सकता है हमको तो ये कभी भी पीछे देते है ना एक भूकंप होता है उसके बाद क्या होता है कहीं कोई नामो निशान नहीं रहता है हमारा तो ये तो जब चाहे पीछे डालते हैं एक साल अगर बारिश नहीं करे बादल तो यही छटपटाने लगते हैं सारे सारे कीड़े मकोड़े की तरह भागने लगते हैं तो कह रहे हैं कि ये इतने बड़े बड़े जो सारे है ना जिनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते पर इनकी भी कुछ नहीं चलती वहाँ जो बादल हैं परसा करते हैं ये सब भी उस परमात्मा के पार को नहीं पा सकते उनके सामने भी नहीं आ सकते इधर तो हमारे सामने दाड़ते रहते हैं ये लेकिन ईश्वर के सामने इनकी कुछ नहीं चलती है और दूसरा क्या है फिर उसकी विशेषता अकेला इन सारे को खड़ा कर रखा है अपने से पृथक को अपने आप को भी बांटा नहीं है उसने उनसे ये अलग हैं और इन सब को उसने अकेले खड़ा कर रखा है बना रखा है तो ये तो उसके हाथ के खिलौने हैं उसके क्या बिगाड़ेंगे और फिर ऐसा नहीं है कि इनको बना करके छोड़ दिया माँ बाप तो बच्चे को पढ़ा देते हैं फिर उनका अधिकार नहीं रहता है ना उन पर वो चाहे नमस्ते करें उनको या ना करें कुछ नहीं कह सकते वो लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है कि इनको बना के छोड़ दिया और ये अपना घूमते रहेंगे ऐसा नहीं है इनसे संबद्ध रहता है सभी के साथ उसका सदैव संबंध बना हुआ रहता है कहने का क्या है इस मंत्र का? क्या ईश्वर ने केवल अपनी प्रशंसा कर रखी हमारे सामने कि मैं इतना बड़ा हूं या और कोई प्रयोजन है इसका ईश्वर ने तो बतला दिया कि मैं इतना बड़ा हूं लेकिन इससे हमारा क्या बनना है हमको क्या लेना देना है इससे क्या करेंगे कैसे हमारे अंदर मतलब इस मंत्र का संबंध कैसे जुड़ता है हम इस मंत्र के आधार पर क्या करें हमको क्या मतलब इससे मिल रहा है या लेना है यहां हा कौन सा प्रयोजन हमारा सिद्ध होगा किस बात को सीधे माने ईश्वर ने मंत्र बनाया इस मंत्र को यदि हम व्यक्तिगत रूप से अपने से जोड़ना चाहें तो हम क्या ले सकेंगे इसमें है? तो इसमें देखिए क्या है अभिप्राय इसका या प्रयोजन जो है हमारा यदि हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो जुड़ जाने के बाद क्या होगा अब हम ये जितने बड़े बड़े हैं ना सारे ये इनसे बड़े हो जाएंगे पृथ्वी से हम बड़े हो जाएंगे बादलों से हम बड़े हो जाएंगे सूर्य से हम बड़े हो जाएंगे और यदि ईश्वर से हम नहीं जुड़ते हैं तो ये इनसे हम सदैव छोटे रहेंगे क्या अभिप्राय निकला यदि हमको ईश्वर का आनंद संबंध उसका ज्ञान बल मिल जाता है तो अब हम इनके अधीन नहीं रहना चाहेंगे लोग के प्रति हमारी जो आसक्ति है संसार के प्रति हमारा जो अपने अंदर दबाव है प्रभाव है विवस्था है वो हमारी पूरी मिट जाएगी लोग के प्रति व्यक्ति कब तक रहता है आकर्षित जब तक कि उसका ईश्वर से संबंध नहीं जुड़ा है ईश्वर से संबंध जुड़ते ही इसको वो फेंक देता है जैसे टूटी जूती को फेंक देते हैं ना हम कुछ नहीं उसको समझते हैं ऐसे ही जिस व्यक्ति को ईश्वर का प्रत्यक्ष हो जाए जड़ संबंध जुड़ जाए लोग की वो कोई प्रवाह नहीं करता है लेकिन नहीं है जब तक ईश्वर से संबंध तब तक इनके बिना वो जीने की कल्पना कर नहीं सकता ईश्वर से असंबद्ध होता हुआ जो जीव है व्यक्ति है मनुष्य है उसकी सदैव वही दुर्दशा रहती है जैसे किसी छोटे बालक के माँ बाप यदि कह दें कि ये मेरा नहीं है देखो उसकी क्या स्थिति होगी अब उसके माँ बाप यदि एक बार किसी के सामने कह दें कि ये मेरा नहीं है ये तो मैंने रख रखा है इसको तो क्या होगा उसका उसी में वो अनाथ हो जाएगा ना और दूसरे लोगों के मन में क्या होगा उसके प्रति भावना ये तो बेचारा है बस दया का पात्र वो बनेगा बच्चों के प्रति लोगों में दूसरे लोगों में जो सम्मान है जो आदर है प्रतिष्ठा है दूसरे लोग उसकी जो अब कर रहे हैं आप वो किस लिए कर रहे हैं ये उसके माँ बाप से जुड़ा हुआ उनके कारण हो रहा है उनका नहीं तो उसी से मैं उसका निरादर शुरू कर देंगे और जब दूसरे लोग निरादर करेंगे तो ये चाहे कितना ही हाथ फसारे उनके सामने वो जो शांति है वो जो सुरक्षा है वो जो अपने अंदर होती है हा मैं कुछ हूं ये कभी नहीं आ सकती है उसके अंदर सारी की सारी शांति जो तभी तक होती है उसको जब माँ बाप की सुरक्षा उसको अभी उपलब्ध है नहीं तो अंदर से व्यक्ति नहीं हो सकता है शांत सुरक्षित ठीक यही कि यही स्थिति रहती है हमारी भी जब तक हम ईश्वर से कटे हुए हैं ईश्वर से कटने के बाद हमारा आश्रय क्या बनता है अब लोक ही तो बनता है ना और लोक यदि बनता है तो उसकी क्या दशा होगी किसी के प्रति कोई आदमी विश्वास कर सकता है कि ये पूरा मेरा है कभी कह सकता है क्या मैसे जैसा चाहूंगा वैसा ही ये करेगा कभी कह सकता है कोई उसको अब जिस व्यक्ति पर हमारा विश्वास नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर अपना जीवन हम चलाना चाह रहे हैं तो वो क्या होगी स्थिति आप कहीं जा रहे हो और एक झगड़ा झगड़ालू पड़ोसी है आपसे दुश्मनी रखता है और आपको अपने घर की चाबी उसके हाथ में देकर जाना हो तो जाने के बाद आपकी क्या स्थिति होगी पहले दे नहीं, देंगे उसको। नहीं देने लेकिन देनी पड़े उसी को और कोई है नहीं पाए तो यात्रा आपकी कैसी हो जाएगी दूसरे के हाथ में जिस पर हमारा विश्वास नहीं है उसको यदि हम हम जीवन सौंपते हैं तो हमारा जीवन कैसा है वैसा ही है जैसे झगड़ालू पड़ोसी के हाथ में अपनी चाबी देके हमको जाना पड़ रहा है बिल्कुल नहीं सुखी हो सकते शांत नहीं हो सकते रह नहीं सकते हैं उसमें तो हमारा भी जीवन अगर ईश्वर से ईश्वर हमारा केवल अपना होता है और कोई नहीं है संसार में अपना कहीं नहीं होता है तो बाकी सारे के सारे पराये ही हैं हमारा नहीं होता है कोई क्योंकि एक तो उनके पास सामर्थ्य ही नहीं है जैसी हमारी कटोरी है वैसी उनकी भी है दोनों की खाली कटोरी है तो एक दूसरे में डालेगा क्या भरी हो तभी तो डाले ना एक कटोरी वाला अगर दूसरे कटोरी वाले के सामने कहे दे दो कुछ तो देगा भी तो क्या देगा बेचारे के पास है ही नहीं तो ऐसे ही एक जीवात्मा के पास है ही कितना दूसरे जीवात्मा के लिए देने के लिए अगर देने भी लग जाए तो कितना देगा उसको नहीं दे सकता ना तो ऐसे ही है कि ईश्वर से यदि उसके पास सब कुछ है हु? उससे हमारा संबंध कट जाता है तो हम लोग के प्रति यानी जो स्वयं असमर्थ हैं उनके ऊपर हम आधारित हो जाते हैं उनके आश्रित हम हो जाते हैं तो आश्रित होने से हमारा आंतरिक जीवन स्वतः चंचल हो जाता है स्वतः ही हम अशांत हो जाते हैं दूसरे के ऊपर दिन रात हमको विश्वास करके चलना पड़ता है और दूसरे का ठिकाना नहीं है कि कब देगा साथ कब नहीं देगा तो ऐसी स्थिति में हमको दिन रात योजनाएं बनानी पड़ती है ये विकल्प ढूंढते रहता है व्यक्ति इसीलिए वो चाहे व्यापार में है चाहे घर में है चाहे कहीं भी है हर जगह व्यक्ति अपना विकल्प ढूंढता रहता है कि कैसे काम चलेगा अगर इसने ना कर दिया तो तो ये चिंता ही तो है ना और क्या है ये जीवन की अस्थिरता यही तो है और क्या है जीवन की स्थिरता तो किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए लोग के किसी भी चीज पर आप आश्रित अपने जीवन को कर नहीं सकते हैं। कल उससे आपको हटना ही पड़ेगा धोखा ही होगा अपने शरीर की भी नहीं ले सकते आप ये भी हमको गारंटी नहीं देगा कि जैसा तुम चाहोगे वैसे ही मैं करता रहूंगा आजीवन मैं स्वस्थ रह जाऊंगा समर्थ रह जाऊंगा ये ठेका ये शरीर लेगा क्या हमारे लिए ये नहीं ले सकता है जब ये ही हमको नहीं दे सकता है आश्वासन तो दूसरे से कैसे हम ले सकते हैं कोई भी ऐसा नहीं होता है पदार्थ संसार में जिसके ऊपर हम पूरा निर्भर हो जाए तो यही बात यहां पर कही हुई कि अगर हम ईश्वर से जुड़ते हैं ये सारी परेशानियां हमारी एकदम समाप्त होगी और ईश्वर से यदि हम कट करके रहते हैं तो ये सारी विपत्तियां से हम जुड़ते हैं बस जुड़े हुए हैं और हमारे पास कोई चारा होता ही नहीं है तो एक हमारी क्या है अगर ईश्वर से भी अलग हो जाएं और प्रकृति से भी अलग हो जाए तो हमारा कितना अस्तित्व है गिनती का भी नहीं है फिर बस है इतने कह लो लेकिन है भी से भी नहीं है है जैसा भी नहीं है वो तो व्यवस्था हमारी है कि किसी ने किसी का तो पकड़ना पड़ेगा आश्रय में जाना ही है इधर पकड़ो या इधर पकड़ो बच्चा अकेला जीवित नहीं रह सकता नहीं जी सकता है जो छोटा सा बच्चा है जन्मा है अभी वो कोई सहायता ना करे तो नहीं जी सकता है वो तो यही हमारी स्थिति है अंतिम जो है या तो हमको लोक का आश्रय मिले तब हमारा जीवन चल सकता है सुख मिलेगा हमको कुछ भी या फिर ईश्वर का मिले मुक्ति में बिना प्रकृति के ही होता है ना सारा सुख होता है इसके बिना सारा मिलता है और लोक में ईश्वर से संबंध कटा रहता है तो उस समय इसके आधार पर जीते हैं बस दो ही हमारे पास उपाय विकल्प है चारा और कुछ नहीं होता है, अकेला हम कुछ कर नहीं सकते तो इस स्थिति में किसी न किसी का तो पक्ष लेना ही पड़ेगा अब पक्ष लेना जब अनिवार्य हो गया तो अब चयन करना पड़ जाता है इसमें हमको वरीयता देखनी पड़ जाती है कि किसका लें? एक चपरासी का पक्ष लेने में लाभ होता है या अधिकारी का जिसके हाथ में सब कुछ है उसका पक्ष लेना ठीक है या जिसके हाथ में कुछ नहीं है जिसको कभी भी वो कहेगा जाओ छुट्टी आज से तुम्हारी उसके साथ यदि लगते हैं तो क्या होगा हैं है। बस वही है उसी के साथ ही अपने को जाना पड़ जाएगा तो बुद्धिमत्ता यही कहती है कि हमको देना है तो ऊपर वाले का ही साथ दे उसी में कल्याण होता है ये अलग बात है कि यहाँ वालों पर पूरा नियम नहीं चलता है क्योंकि यहां ऊपर वाला ऊपर होते हुए भी नीचे भी रहता है वो अगर अधिकारी अपने आदर्श का पालन नहीं कर रहा है तो उस अधिकार के योग्य ही नहीं होता है ना इसलिए वो अधिकारी है ही नहीं पहली बात तो लेकिन जो है वास्तविक में वहां के लिए यह नियम लागू होगा उसके जिसके हाथ में सब कुछ है आदर्श है और करता है उसका तो वहां पर यही होगा उचित कि उसका पक्ष लेना चाहिए छोटे का पक्ष लेना उचित नहीं होता है। तो ऐसे ही संसार और ईश्वर इन दोनों में से अगर हमको किसी एक का चुनाव करना पड़ता है तो ईश्वर का ही चुनाव करने में बुद्धिमत्ता है लोग को यदि चुनते हैं तो ये बुद्धि हिन्नता है तो तर्क के आधार पर और व्यवहार के आधार पर कैसे भी कहेंगे तो यही ये इसमें आता है कि यहाँ पर केवल हमको बता दिया गया हम्म कि देखो जिसके पीछे तुम लगे हुए हो हम इसी के पीछे लगे हुए है ना दिन रात अभी क्या करते हैं मिट्टी खोदते रहते हैं और क्या करते हैं सारी कुछ यही की है इसी में सारा जीवन जाता है और फिर यही सब मिट जाते हैं तो ईश्वर के बिना तो हम इन्ही के पीछे लगे हुए हैं और इन्हीं को हम बचा के रख नहीं पाएंगे कल को ये हमारे हाथ से जाएंगे और हम भी चले जाएंगे फिर ये आने वाले नहीं है हाथ में तो इनके पीछे हम लगे हुए दिन रात तो ये ये मंत्र हमको ये संकेत दे रहा है उधर नहीं इधर आओ इनकी सामर्थ कुछ भी नहीं है हमारे सामने यदि हमारा संबंध बन जाता है ईश्वर से तो निश्चित है इनसे हम ऊपर हो जाएंगे संसार तो क्या है अनित्य है और जीवात्मा नित्य होता है तो बड़ा कौन रह हुआ जो सब दिन से है वो बड़ा होता है या कल जन्मा है वो है, है? जो पहले से रह रहा है वही होगा ना जो हमारे सामने जन्मा है उसको हम कैसे कहेंगे तो मेरे से बड़ा हो जाएगा कोई मानेगा क्या तो संसार तो बनता है ना हमारे सामने बनता है जीवात्मा के नित्यता के आश्रय से देखें कहने का मतलब तो जीवात्मा तो सदा रहता ही रहता है ना वो संसार तो उसके सामने बनता है तो बड़ा कौन हुआ जीवात्मा तो स्वभाव से देखिए जीवात्मा बड़ा है सत्ता के अस्तित्व की दृष्टि से देखें संसार और जीवात्मा में पानी है। संसार और जीवात्मा की तुलना करें सत्ता की दृष्टि से तो जीवात्मा बड़ा है और संसार छोटा है तो बड़ा व्यक्ति अगर छोटे की ओर जा रहा है तो ये क्या है उसकी उसकी ए, क्या कह सकते हैं दुर्दशा है कभी भी बड़ा छोटे के प्रति नहीं जाना चाहता है लेकिन जाना पड़ता है तो ये क्या होती है उसकी बेचारे की बेचारापन है उसकी दुर्बल विवशता है जाना पड़ता है तो हमको भी अगर जाना पड़ रहा है समझिए हमको अगर ऐसा लगता है कि मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता संसार के बिना मैं अपनी कल्पना कर ही नहीं सकता तो ये हमारी क्या है विवशता है दुर्दशा है हमको इसके पीछे जाने की है ही नहीं है यानी इसके इसके प्रति हमारा इसके प्रति हमारा हमारा आकर्षण बना हुआ यदि नहीं बनता है तो समझो हम अपने अस्तित्व को नहीं समझ रहे हैं अपने स्वरूप का हमको बोध है ही नहीं तभी हम इनको माने बैठे हुए हैं तो लेकिन अपना जब बोध हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं करेंगे इसकी अपेक्षा जो विवेकी वैरागी व्यक्ति होता है वो लोग की अपेक्षा नहीं करता है उसको चिंता नहीं होती है कि ये रहेगा तो क्या होगा नहीं रहेगा तो क्या होगा उसमें इतना आत्मबल आ जाता है कि इसके बिना वो दुखी नहीं होता है लेकिन जब तक ये नहीं है सामर्थ अंदर तब तक दुखी होगा व्यक्ति बच नहीं सकता दुखों से इस बात को केवल यहां समझा रहे हैं बताना चाह रहे हैं कि इनको हर समय हम बड़ा मान के चलते रहते हैं। इनसे आगे हमारी बुद्धि काम ही नहीं करती है वैज्ञानिक अभी लगे हुए हैं कहा लगे हुए हैं वो दिन इसी में लगे हुए हैं ना और मान लो कल को प्रलय हो जाएगा तो ये क्या कर लेंगे उसका इनका सारा विज्ञान इन्हीं के साथ तो जाएगा और क्या करेंगे ये क्या काम आएगा अभी कहीं कुछ भूकंप हो जाता है कुछ भी हो जाता है इनके सारे यंत्र फेल हो जाते हैं कभी कभी होता है ना खूब चारों तरफ वर्षा होने लगती है तो इनका क्या होता है हवाई जहाज का अड्डा भी बंद हो जाता है सारे मोबाइल फेल हो जाते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं ये इनकी अपने जितने भी साधन है प्राकृतिक आपदाओं के लिए अभी तक भी पूरे नहीं है समर्थ यही कूदते रहते हैं चूहे की तरह से जब पानी भर जाता है खेतों में तो चूहा कूद कूद के वहां टीले पर जाता है पहले वहां से उसपे चला गया वहां से उसपे वो सोचता है मैं बच जाऊंगा और अंत में होता है क्या है पूरा पानी भर जाता है और फिर इसको मरना पड़ता है कुछ नहीं उपाय होता है उसके लिए तो ऐसे ये चूहे की तरह कूदते हैं थोड़ा जब तक इनके अभी वो भी प्राकृतिक पहले से ही है वो जब तक सुरक्षित है तब तक इनकी चलती रहेगी लेकिन वो ही अगर हो जाएंगे इनका कुछ नहीं चलेगा ये अपने भी जाएंगे ये तो जाएंगे इसके साथ तो इनका कोई भी मोल नहीं है इसके सामने इनका भी केवल उतना ही तक चलता है जब तक ईश्वर प्रदत्त चीजें निर्मित चीजें हैं अभी उनके अभाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो दिन रात हमारे ऐसे ही जब वैज्ञानिकों की जैसी लगी रहती है वो कल्पना नहीं कर सकते प्रकृति से संसार से अतिरिक्त ईश्वर की करते नहीं कल्पना उनके दिमाग में नहीं बात आती है ये। तो ऐसे ही हमारा भी रहता है यदि, हम भी इनके अतिरिक्त नहीं सोच सकते आत्मा को नहीं सोच सकते परमात्मा के बारे में नहीं सोच सकते तो वो चूहे वाली वैज्ञानिकों के साथ हमारी स्थिति होगी तो इससे हमको वहां पर तुलना करनी चाहिए हर समय कि बार बार बता रहा है कि ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये उसके बराबर के भी नहीं है जिनको हम कह रहे हैं कि ये सब कुछ है वास्तविक में सब कुछ नहीं है हमारी बुद्धि इतनी होनी चाहिए विकसित हमको लगना चाहिए कि वस्तुतः ये नहीं है सब कुछ और जिस दिन लग जाएगा उस दिन निश्चय से हो जाएगा कि हाँ अब हो गए हम और नहीं तो अभी दबे रहेंगे इसको नहीं हटा सकते दबाव को तो चाहे ये तो एक नाम दो चार गिना दिया चाहे प्रकृति है चाहे ये बादल है चाहे पृथ्वी है चाहे सूर्य है जहां भी छोटा से लेकर के बड़ा तक गुरु है आचार्य जो भी संसार के आश्रित जो भी चीजें है सभी के ऊपर ये नियम होगा अपनी बुद्धि तक भी अपना जो तर्क शक्ति है बुद्धि है ना ये भी लौकिक ही है ये भी तो तभी तक चलेगी ना जब तक शरीर ठीक ठाक है समाधि कब तक लगेगी जब तक शरीर ठीक है तो इसलिए इसकी बुद्धि तक भी नहीं कर सकते हम विश्वास उससे भी अपने को हटना पड़ता है वैराग्य बुद्धि तक होना चाहिए इसीलिए कहा बुद्धि और आत्मा को अलग अलग जब तक नहीं देख सकता है वो परवैराग्य नहीं होता है बुद्धि को भी देख लेता है ये मेरे से अलग है और उसकी भी वैसी उपेक्षा कर देता है वो आत्मा तो यहां तक मतलब हमको जाना होगा प्रयत्न अपने को इसी रूप में करना है कि कल को हमारी बुद्धि ऐसी बन जाए हम ऐसा सोचने लग जाए कि वस्तुतः इन सब में हमारा कल्याण नहीं है इनके आश्रय से हम अपने आप को सदा नहीं रख सकते और दूसरी बात यह है कि एक और पक्ष मान लो अभी हमारे पास ये है छोटी से छोटी चीज है तो भी कभी छोटी चीज भी बड़ी होती है होती है ना कैसे अब जैसे बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती है तो उसके अंदर पुरस्कार दिया जाता है ना जो पुरस्कार होता है वो बहुत बड़ी चीज तो नहीं होती है ना यही का मान लो ले लो किसी ने आपको एक लेखनी दिया पुरस्कार में तो 10 20 50 रुपए की लेखनी होगी वो वही वाली होती है ना दुकान से जो ला करके देते हैं अब देखिए वही लेखनी अगर पुरस्कार के रूप में हमको मिलती है तब उसका कितना महत्व तो है और वही हम दुकान से खरीद के भी तो ला सकते हैं ना वस्तु तो ही रहेगी ना तो अब किसी को एक पुरस्कार के रूप में लेखनी मिली और दूसरे कहे कि मैंने दो दुकान से खरीद के ले आए और कहे की मेरी भी तो यही है तो क्या बराबरी हो जाएगी उसकी चीज वही है वस्तु वही है फिर भी क्या होता है संबंधों के कारण अंतर हो जाता है उसमें तो अगर हम इस संसार का कुसाधन के रूप में भी अपनाते इसके आश्रय से भी रह भी रहे हैं मान लो तो भी अगर ईश्वर के साथ हम जोड़ दें इसको तो अब क्या हो जाएगा इतनी बड़ी चीज हमको मिली हुई है ईश्वर ने हमको संसार किसको दे रखा है भाई आत्मा को ही दिया है ना तो ये कितनी बड़ी चीज है सूरज कोई छोटी चीज है क्या पृथ्वी छोटी चीज है क्या कितनी बड़ी चीज हमारी दृष्टि से बहुत बड़ी है ना लेकिन ये मिला किसको है दे दिया ना हमको तो अगर दे देता है कोई अपनी कोई अपनी चीज किसी को देता है तो उसको कैसा मान के देता है वो बड़ी से बड़ी चीज कोई किसी को दे रहा है तो वैसे दे, दे देगा क्या सदुपयोग करे वो तो अलग पहले देना कब चाहता है वो निकृष्ट मान के नहीं दे सकता भाई रहेगा उसकी बन में तभी तो देगा ना वो तो इतनी बड़ी चीज अगर ईश्वर ने हमको दे दी तो हमारे प्रति ईश्वर का सम्मान होगा या नहीं होगा हमको कुछ महत्व तो वो दे रहा है या नहीं दे रहा है और हमको ये अगर मिल जाए ये चीज तो हम क्या वहीं बैठे रह जाएंगे दुकान से खरीदी लेखनी वाला और एक पुरस्कार में लिखने वाला दोनों में अंतर नहीं होगा क्या अंतर होगा ना पुरस्कार वाले का फिर भी हो जाएगा बड़ा स्तर तो ऐसे ही ईश्वर ने अगर हमको देता है ये हमने तो कुछ दिया नहीं है उसको तो हमारे किसी ने किसी पुरुषार्थ के कारण ही तो जोड़ता है ना देता है वो तो वो पुरस्कार ही तो है ना तो इतनी बड़ी चीज अगर हमको मिल जाती है तो इससे क्या होता है हमारा बड़पन सिद्ध होता है फिर अगर ईश्वर के द्वारा हम मिला हुआ नहीं मानेंगे तो वैसे जैसे दुकान से खरीदी हुई लेखनी है वो वो तो कोई भी खरीद लेगा फिर जाके उसका कोई मोल नहीं होता है उस लेखनी का क्या है प्रत्येक हृदय के साथ यहां महत्व तो जुड़ा हुआ है यानी इसने इसके बदले में मिला इसका ये इतना विशिष्ट है वहां व्यक्ति नहीं देखा जाता है बल्कि उसके अंदर जो विशेषता है उसकी गणना होती है पुरस्कार जो है उसका द्योतक है और ऐसे तो कुछ भी हो जाए आपको कोई व्यक्ति निमंत्रित करके भोजन कराता है और आप होटल में जाके खा लेते हैं अंतर नहीं पड़ता है क्या बहुत अंतर पड़ता है अब दिन रात देखता देखता रहता है व्यक्ति निमंत्रण मुझे तो नहीं मिला है क्या करूं अब पड़ोसी उसके जो संबंधी होते हैं अगर उसको निमंत्रित नहीं करता है तो उसकी क्या दशा होती है क्या वो भूखा मरता रहता है क्या उसके बिना मर जाएगा क्या वो लेकिन फिर भी देखता है ना तो कुछ ना कुछ कारण तो होता है उसके पीछे लगा रहता है कि निमंत्रण नहीं आया अभी नहीं आया और आने के बाद फिर वो कहता है हाँ तो ये निमंत्रण जो है उसका कुछ तो बता रहा है ना जो तक है वो सम्मान का है वो जो दूसरा निमंत्रित तो कर रहा है मात तो दे रहा है कि हाँ तुम हो कुछ है हमारी दृष्टि में तो उसका संबंध जुड़ गया भोजन का संबंध देने वाले से अगर जोड़ करके हम उस भोजन को ले रहे हैं तो उसमें हमारा सम्मान बढ़ जाता है ऐसे तो हम भी खरीद के खा सकते हैं उसका कोई बोल नहीं रहता है ऐसी धरती का भी लूट करके भी हम उपयोग करेंगे उसने दे दिया यहां तो ये तो खाएंगे पिएंगे ना जीवन तो चला ही लेंगे लेकिन ये जीवन कुछ विशेष नहीं रहेगा अगर उस बड़े के द्वारा हमको अधिकार के रूप में मिला हुआ अगर लगता है तो ये जीवन क्या होगा आत्मसम्मान से भरा रहेगा लेकिन उससे कट करके अगर उसका उपयोग करते हैं तो जैसे डाकू लुटेरे खाते हैं सब कुछ रहते हैं समाज के सामने वो मुंह नहीं दिखा सकते फिर भी उनके पास कोई कमी नहीं होती लुटेरों के पास पर सामने सड़क पर तो नहीं आगे कह सकते देखो इतना है मेरे पास नहीं कह सकते ना आत्मबल नहीं होता है उनके अंदर तो ऐसा ही जो ईश्वर भक्त व्यक्ति होता है ईश्वर से संबद्ध होकर के इन वस्तुओं का उपयोग करता है तो उसका हृदय ऐसे इतना विशाल होता है लेकिन कट करके जो इसका प्रयोग करेगा वो सुकड़ा हुआ रहेगा अंदर से ये अंतर हो जाता है इसमें आकर के तो इस कारण से दोनों चीजें हमको इस प्रकार से लेनी है कि ईश्वर से हम मूल बात यही कि उससे संबंध जोड़ने का प्रयास करें इन चीजों के पीछे लगे नहीं रहना लगे रहना हमारा निकृष्ट जीवन है और इसे ऊपर उठने का प्रयास करना हमारा उत्कृष्ट जीवन है ये उदाहरण दे दिया कि वो ऐसा छोटा इतना नहीं है इन सबसे महान है तो तर्क के आधार पर शब्द प्रमाण से भी और अपनी जो स्थिति होती है इन सभी दृष्टि से देखें तो हमारे लिए ईश्वर सबसे उच्च वस्तु है और उसे सदैव उसको पाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए ये अभिप्राय है समाज के नियम